काउंटर पर खड़ी लड़की जिस तरफ इशारा करके विक्रांत को दिखाने की कोशिश कर रही थी उधर जब विक्रांत ने देखा तो वो दंग रह गया वहां एस्केलेटर पर एक आदमी खड़े होकर ऊपर के फ्लोर की तरफ जा रहा था उसने काले रंग की कैप लगा रखी थी उसने कैप इतनी नीचे से पहनी हुई थी कि उसका चेहरा भी ढंग से नजर नहीं आ रहा था विक्रांत अभी उस आदमी का चेहरा ढंग से देख भी नहीं पा रहा था लेकिन फिर भी उसके बॉडी के शेप को देख उसे पूरा अंदाजा था कि वो रॉ एजेंट रणजीत मेहरा ही है विक्रांत ने तुरंत ही कैश काउंटर से अपना वॉलेट उठाकर जेब में डाला, जबकि पानी की बोतल और बिस्किट का पैकेट उसने वहीं पर छोड़ दिया। इसके बाद वो भी एस्केलेटर की तरफ बढ़ने लगा इस बीच उस आदमी ने भी पीछे मुड़कर विक्रांत को देख लिया था दरअसल जब विक्रांत उसकी फोटो भीड़ को दिखा रहा था तभी उसने विक्रांत को देख लिया था और तभी उसने खुद के चेहरे को छुपाने के लिए अपनी कैप नीचे कर ली थी विक्रांत को देखकर वो एस्कलेटर के ऊपर भी चलते हुए फटाफट आगे बढ़ने की कोशिश करने लग गया उसे ऐसा करते देख विक्रांत को उस पर और शक हो गया उसे लगा कि अगर सच में ये आदमी रणजीत मेहरा ही है तो इसने सच में साजिद खान को किडनैप किया था तो फिर हो सकता है कि इसे मंजू के मर्डर केस के बारे में भी सब कुछ पता हो अगर इसे पकड़ लिया तो पूरी संभावना है कि मंजू मैडम का मर्डर केस सोल्व हो सकता है इसी सोच के साथ विक्रांत और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा वो भी एस्केलेटर पर अपने कदम बढ़ाते हुए चढ़ने लगा विक्रांत लगातार अपनी नजर उस पर बनाए हुए था अब तक वो आदमी एस्केलेटर पार करके तुरंत ही दूसरी तरफ मुड़कर भागने लगा विक्रांत फटाफट एस्केलेटर पार करके मॉल के कॉरिडोर में उसके पीछे पीछे भागने लगा वो आदमी भी भागता हुआ कॉरिडोर के दूसरी तरफ लगे एस्किलेटर के करीब पहुँच तेजी से उतरने लगा एस्केलेटर चलने के बावजूद वो अपने कदमों से सीढ़ियां उतर रहा था विक्रांत भी लगातार उसके पीछे भागने लगा वो भी जल्दी से एस्केलेटर की तरफ दौड़ा और फटाफट सीढ़ियां उतरने लगा सीढ़ियों से उतरते वक्त विक्रांत की नज़र लगातार उस पर ही बनी हुई थी वो फिर से उसी मंजिल पर आ गया जहाँ ऐसी उसने पानी की बॉटल खरीदी थी अभी ग्राउंड फ्लोर इसके एक फ्लोर और नीचे था विक्रांत अभी फर्स्ट फ्लोर आरोप ही था तभी उसने देखा की वो आदमी एस्किलेटर ऐसी उतरते हुए ग्राउंड फ्लोर पर पहुँच गया है विक्रांत भी उसके पीछे भागता हुआ ग्राउंड फ्लोर पर आ गया यहाँ पहुँचने के बाद विक्रांत ने देखा कि वो मॉल के भीतर होते हुए पीछे की तरफ भाग रहा है विक्रांत और उसके बीच तकरीबन 100 फीट की दूरी थी विक्रांत को पता था कि उसे दौड़कर पकड़ना अभी मुमकिन नहीं है इसलिए वो बस कदमों से तेजी ऐसी चलते हुए उसे पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ था वो भी बार बार पीछे देखते हुए जल्दी जल्दी अपना कदम बढ़ाया जा रहा था विक्रांत को मॉल के भीतर ही कूड़ा उठाने वाली एक व्हीकल खड़ी दिख गई वैसे तो उस मॉल के भीतर और कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती लेकिन गार्बेज उठाने के लिए ये इलेक्ट्रिक वहीकल हमेशा मॉल के भीतर घूमती हुई मिल जाती है विक्रांत फुर्ती दिखाते हुए उस व्हीकल पर सवार हो गया और गार्बेज ट्राली को लेकर ही उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा उधर जब गार्बेज उठाने वाला सर्वेंट गार्बेज का थैला लेकर वहाँ पहुँचा तो गाड़ी को न देख दंग रह गया वो इधर उधर भागते हुए अपनी गाड़ी ढूंढने लगा फिर उसे काफी दूरी पर एक शख्स उसकी ट्रॉली लेकर भागता दिखा उसे देखकर वो भी गार्बेज का थैला वहीं छोड़कर उसकी तरफ भागने लगा उधर विक्रांत को वहीकल से आता देखकर रणजीत अब दौड़ने लगा लगभग 200 मीटर तक दौड़ने के बाद अचानक से रास्ता खत्म हो गया वहाँ तकरीबन पांच फीट की बाउंड्री वॉल बनी हुई थी रणजीत दीवार से सट खड़ा हो गया और खुद के सामने गार्बेज वहीकल पर सवार होकर आते विक्रांत को देखने लगा विक्रांत उसे दीवार से सटकर खड़ा हुआ देखकर मन ही मन सोचने लगा अब भाग बच्चे अब कहा भागेगा विक्रांत ने इस इलेक्ट्रिक वेहीकल के एक्सीटर को पूरा घुमा रखा था और पूरी स्पीड से दीवार की तरफ बढ़े जा रहा था उसने गाड़ी के हैंडल का निशाना सीधे रणजीत के शरीर पर लगा रखा था विक्रांत का इरादा गाड़ी को सीधा दीवार से लड़ाते हुए रणजीत को घायल कर देने का था ताकि वो उसे आसानी से अपने कब्जे में ले सके लेकिन अभी गाड़ी की दीवार से दूरी महज दस फीट ही रही होगी कि रणजीत फुर्ती से दीवार पर चढ़ गया और फिर उसने बाहर की तरफ जंप लगा दिया धम! इधर विक्रांत की गाड़ी दीवार से भिड़ी और पीछे ट्रॉली में रखा गार्बेज हवा में उछलता हुआ विक्रांत के ऊपर आकर गिर पड़ा हालांकि विक्रांत को कोई चोट नहीं आई क्योंकि गाड़ी की स्पीड ज्यादा नहीं थी विक्रांत ने तुरंत ही अपने ऊपर पड़े गार्बेज के पैकेट को हटाया और बिना किसी परवाह के वो भी दीवार पर चढ़ गए दीवार की ओर चढ़ते ही उसने देखा कि रणजीत एक बिल्डिंग की तरफ भाग रहा है विक्रांत भी दीवार फांदकर मॉल से बाहर आ गया और फिर वो भी रणजीत के भागने की दिशा में पूरे दम से दौड़ने लगा उसने रणजीत को एक बिल्डिंग में घुसते हुए देखा विक्रांत भी तेजी से भागता हुआ उसी बिल्डिंग के भीतर घुस गया जब विक्रांत इस बिल्डिंग के अंदर पहुंचा तो वहां पर उसे रणजीत कहीं नजर नहीं आया दरअसल ये भी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही था तो यहाँ काफी भीड़ थी भीड़ का ही फायदा उठाकर रणजीत कहीं छुप गया था विक्रांत इधर उधर भागता हुआ उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था इस वक्त उसके कपड़े भी काफी गंदे हो चुके थे जहां पर विक्रांत उस वक्त खड़ा था उसके ठीक सामने एक ज्वेलरी की शॉप थी विक्रांत को लगा कि शायद रणजीत इस शॉप के भीतर ही तो नहीं छुप गया ये सोचकर वो तेजी से ज्वेलरी शॉप के भीतर पहुंच गया और फिर इधर उधर नजर डालते हुए रणजीत को खोजने लग गया उसे इस हालत में देखकर शॉप के मालिक को लगा की शायद वो कोई चोर है चोर चोर चोर पुलिस को कॉल करो जल्दी जल्दी करने जा रहा है ज्वेलरी शॉप का मालिक चिल्ला पड़ा उसका शोर सुनकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के भीतर अफरा तफरी मच गई। सब इधर उधर भागने लगे भीड़ के विचलित होने की वजह से विक्रांत को फिर से रणजीत भागता हुआ दिख गया इस वक्त वो विक्रांत से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर कॉरिडोर में सीधे ही भागा जा रहा था जैसे ही विक्रांत की नजर उस पर पड़ी वो फिर से उसके पीछे भागने लगा भागते हुए विक्रांत ने ज्वेलरी शॉप के मालिक की तरफ देखते हुए कहा जल्दी पुलिस को कॉल करो बहुत बड़ी चोरी होने वाली है जल्दी करो जल्दी करो अगर ज्वेलरी शॉप वाला पुलिस को कॉल करके बुलाता तो फिर विक्रांत की और मदद हो जाती इसलिए वो चाहता भी यही था कि कोई पुलिस को कॉल करके बुला ले इसीलिए उसने ऐसा कहा ताकि वो ज्वेलरी शॉप वाला तुरंत ही पुलिस को कॉल कर दे फिलहाल विक्रांत तेजी से दौड़ने लगा उधर खुद की तरफ विक्रांत को दौड़ता हुआ देख रणजीत ने भी दौड़ना शुरू कर दिया था उसे जहाँ भागने का रास्ता दिखता उधर ही बिना कुछ सोचे समझे भागे जा रहा था इसी बीच जहां जिस तरफ रणजीत मुड़ता उसी तरफ विक्रांत भी आगे जा रहा था अब तक रणजीत इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलकर रोड के किनारे पहुंच गया था विक्रांत भी रोड के किनारे बने फुटपाथ पर भागते हुए उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा था विक्रांत को भागते भागते काफी पसीना भी आ रहा था और उसकी सासे भी काफी तेज हो चुकी थी अब तक वो लगभग तीन किलोमीटर दौड़ चुका था लेकिन रणजीत थकने का नाम नहीं ले रहा था वो लगातार उतनी ही स्पीड से भागे जा रहा था फुटपाथ के किनारे भागते हुए विक्रांत अचानक से सामने आ रहे एक साइकिल वाले से भिड़ गया साइकिल से भिड़ते ही विक्रांत जमीन पर धराशायी हो गया और उसे पैर में हल्की खरोंच भी लग गई। दिखाई नहीं देता क्या अंधों की तरफ भाग रहा है साइकिल वाले ने घुड़कते हुए कहा विक्रांत जल्दी से उठ खड़ा हुआ और फिर उसने साइकिल वाले की तरफ देखते हुए कहा मुंबई पुलिस साइकिल पुलिस स्टेशन आकर ले जाना इतना कहकर उसने तेजी ऐसी साइकिल उठाई और फिर रंजीत की तरफ साइकिल ऐसी भागने लगा लगभग बीस सेकंड में ही वो रणजीत के करीब आ गया उसे की की। लेकिन यहाँ विक्रांत की, हैंडल की तरफ मुड़ दी। लेकिन यहां के किस्मत थोड़ी खराब रही पार्किंग के स्लोप जाने से विक्रांत के साइकिल की स्पीड काफी तेज हो गयी बिना पैडल मारे ही साइकिल लगभग तीस चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में आ गई वो अपने पैर फैला कर तेजी से अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ बढ़ने लगा इस बीच वो फिर से रणजीत के बेहद करीब पहुंच गया था पार्किंग तक जाने वाले इस स्लोप की चौड़ाई बहुत कम थी इसलिए विक्रांत को जल्दी से साइड होने की जगह नहीं मिली हालांकि कार ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक मारकर गाड़ी रोक तो ली लेकिन फिर भी विक्रांत की साइकिल कार के साइड में जा लगी और फिर से वो साइकिल समेत वहाँ धराशायी हो गया आ इस बार तो विक्रांत को थोड़ी ज्यादा चोट भी लगी थी लेकिन फिर भी वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं है उसने किसी तरह से खुद को संभाला और उठ खड़ा हुआ वैसे अगर नॉर्मल सिचुएशन रही होती तो आज इस कार वाले की शामद थी विक्रांत उसे खूब अच्छे से सबक सिखाता लेकिन अभी उसके पास इस काम के लिए वक्त नहीं है तो उसने तुरंत ही उठकर अपनी टूटी हुई साइकिल उठाई और फिर से रणजीत की तरफ भागने लगा साइकिल पर बैठते ही फिर से ये स्लोप की वजह से काफी स्पीड में आ गई लगभग 30 मीटर तक इसी तरह ढलान में चलने के बाद अचानक से उसे फिर से एक गाड़ी आती दिखी लेकिन इस बार विक्रांत पहले से ही अलर्ट हो गया और उसने बड़ी फुर्ती से साइकिल को एकदम दीवार से सटाते हुए बिना गाड़ी खरोच मारे खुद को सुरक्षित निकाल लिया लेकिन तभी सामने उसे एक नाइन्टी डिग्री टर्न दिखा विक्रांत ने साइकिल की हैंडल को घुमाते हुए जोर से ब्रेक भी लगा दिया ब्रेक लगते ही साइकिल का पिछला पहिया लगा और साइकिल बिल्कुल टेढ़ी होकर मोड़ पर घूम गई मोड़ के खत्म होते ही पार्किंग का एरिया था जब यहाँ से विक्रांत की साइकिल बाहर निकली तो वो पार्किंग एरिया में घसीटते हुए गिर पड़ी अब इसे इतफाक है या अदृश्य शक्ति का चमत्कार विक्रांत की साइकिल का पिछला पहिया घसीटता हुआ जाकर रणजीत के पैरों में भिड़ गया जिससे वो लड़खड़ाकर साइकिल के ऊपर गिर गया विक्रांत उसके शरीर के नीचे दबा हुआ था विक्रांत ने तुरंत ही रणजीत के गले में हाथ डालकर उसे दबोच लिया लेकिन रणजीत रॉक एजेंट था उसे दबोचना इतना आसान भी नहीं है उसने अपनी कोहनी से विक्रांत के पेट में जोरदार वार कर दिया दर्द के मारे विक्रांत करहा उठा और फिर उसने रणजीत की गर्दन छोड़ दी रणजीत बिना वक्त गवाए फिर से उठ खड़ा हुआ और फिर सामने खड़ी एक कार की तरफ भागा उस कार में कोई आदमी पहले से बैठा हुआ था और वो यहाँ से कहीं जा रहा था रंजीत उससे कार छीनने के नीयत से उसकी तरफ भागा था विक्रांत मनी मन सोचने लगा कि अगर ये आज कार से भाग गया तो फिर शायद कभी पकड़ में नहीं आएगा वो मनी मन किसी भी तरह से रंजीत को रोकने के बारे में सोच रहा था अब तक रंजीत कार के पास पहुंचकर डोर ओपन करने की कोशिश करने लगा था उसे ऐसा करते देख कार में बैठे व्यक्ति ने खतरे को भाप लिया उसने फुर्ती दिखाते हुए कार का इंजन स्टार्ट किया और फिर तेजी से कार चला दी रंजीत कार के साथ कुछ दूर तक चला गया फिर वो जमीन पर धम करके गिर गया। अब तक वो कार यहां से जा चुकी थी आह, गुड। विक्रांत ने खुशी से जमीन पर ही मुक्का मारते हुए कहा अब विक्रांत उठकर खड़ा हो गया और रंजीत से टक्कर लेने के लिए रेडी होने लगा विक्रांत को पता था कि रंजीत रॉ का एजेंट है सो उसकी ट्रेनिंग काफी उच्च दर्जे की है उससे टक्कर लेना विक्रांत के अकेले बस की बात नहीं थी तो विक्रांत ने बिना समय की बर्बादी के अदृश्य शक्ति के दिए हुए टूल्स को एक्टिवेट करने का मन बना लिया विक्रांत ने तुरंत ही अदृश्य शक्ति के दिए हुए जादुई कोट को एक्टिव कर दिया इस कोट के एक्टिव होते ही विक्रांत अचानक से अदृश्य हो गया आहा। अब आओ बच्चे तो मैं जादू दिखाता हूँ विक्रांत अब रंजीत को सबक सिखाने के लिए रेडी हो चुका था